माँ की बातें स्वामी अरूपानंद मैं तो यहाँ के पश्चात क्या तुम्हें हम लोगों की याद रहेगी माँ हो सकता है वहाँ के आनंद को पाकर याद न बनी रहे बेटा काल ही प्रधान है काल के वशीभूत हो क्या होगा या भला कौन जान सकता है मैं काल के वशीभूत भी हो रहा है फिर कालजयी भी तो हैं माँ हाँ वह भी है मैं माँ तुम स्वस्थ रहो बस उसी से सब ठीक रहेगा आठ बज गए माँ ने पूछा क्या आठ बज गया लगता है बज गया बेटा मैं पूजा करने जाती हूँ यह कहकर वे उठी और कहने लगी और बेटा आशीर्वाद करो जिससे स्वस्थ रहूँ पूजा हो जाने के बाद मैं माँ की चिट्ठियाँ पढ़कर उन्हें सुनाने के लिए गया उनके कृपा प्राप्त किसी भक्त को काशी में मुक्ति लाभ होने की बात सुनकर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 उसे देने से भी वह नहीं लेती मैं तुमने उन लोगों के यहाँ क्यों जन्म लिया माँ क्यों मेरे माता पिता बहुत अच्छे जो थे पिता बड़े राम भक्त थे बड़े नैष्ठिक थे दूसरी जाति के हाथ का कुछ ग्रहण नहीं करते थे माँ कितनी दयावती थी लोगों को कितना खिलाती पिलाती और उनकी देखभाल करती कितनी सरल थी पिता को तम्बाकू बहुत पसंद थी वे ऐसे सरल और निष्काम थे कि जो कोई भी घर के सामने से गुजरता उसे बुलाकर बैठाते और कहते आओ भाई बैठो तंबाकू पी लो और यह क खुद ही चीलम में तंबाकू भरकर पिलाते माता पिता की तपस्या नहीं होने से क्या भगवान उनके यहाँ जन्म ग्रहण करते हैं